अब थोड़ी सी और बची है जैसा कि आप लोगों को विदित है डॉक्टर निरुपमा शर्मा दीदी के 16 में से कुछ पुस्तकों का विवेचना हो चुका है और तो कुछ बाकी है मेरे हाथ में उष्णिमा जिसका प्रथम सत्र में विमोचन हुआ है वह पुस्तक उस पुस्तक के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष बाबा निजाम श्री रवि श्रीवास्तव जी डॉक्टर गणेश कौशिक जी डॉक्टर संजय दानी डॉक्टर हंसा शुक्ला डॉक्टर मिता अग्रवाल दीदी निरुपमा शर्मा सरला शर्मा और सामने बैठे सुधीर श्रोताओं किसी भी विधा में हो साहित्य सृजन ईश्वर की अनुकम्पा है संसार में हर मनुष्य संवेदनशील है भावनाएं सभी के हृदय में होती हैं दुख सुख हास्य रुदन करुणा को सभी महसूस करते हैं परंतु इस अनुभूति को अभिव्यक्त करना सबके लिए सहज नहीं होता पढ़े हुए भोगे हुए देखे हुए यथार्थ को नियोजित सार्थक शब्दावली में तारतम्यता एवं श्रृंगराबद्धता के साथ किसी भी विधा में किसी भी विधा के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही साहित्य का एक रूप हो जाता है डॉक्टर निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ की जानी मानी कवित्री हैं विगत 40-45 वर्षों से वह आज तक सतत दिखती चली आ रही हैं छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है जैसा कि विदित है आज का कार्यक्रम उनके पुस्तकों की समीक्षा हेतु आयोजित है यह उनकी सृजनशीलता एवं प्रतिभा का प्रमाण है मेरे हाथ में उनकी दूसरी हिंदी का, काव्य संग्रह उष्णिमा है यह पद्र संग यह पद्य संग्रह मात्र एक काव्य नहीं है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आध्यात्मिकता में मां सरस्वती की तीन प्रकार से वंदना की है साथ ही मातृभूमि दक्षिण कौशल की महिमा उसकी अस्मिता का गुणगान किया है दृष्टव्य है सर्वमंगला कला सुचेता छत्तीसगढ़ की वांग्मी निधि वीर प्रसवनी संत प्रसुता प्राण अस्मिता है हरुदि तुम्हें समन्वय की बात करते हुए संदेश देती है ध्वंस कर मानवता का इंसान क्यों कहलाएंगे गरजरा डाला है चंदन सूर्भ क्यों फैलाएंगे? इतिहास आलोचित होन हो आवाज सब सबके एक हों अर्चना के फूल अनगिन भावनाएं एक हों राष्ट्रवंदन में झुकेसर आस्थाएं एक हो इस पुस्तक की एक और विशेषता है कि कविताओं की पंक्तियां ही काव्य का शीर्षक भी हैं देखे एक दो उदाहरण मानवता तो को है बना लक्ष निकले तुझसे दिन प्रकार प्रकाश तेरी का संकल्प अटल से सार्थक मंगलमय प्रकाश दूसरा उदाहरण अपने मृद मुस्कान को करो उच्च हिमालय का कलगान फूट जाए अनगित धाराएं शीतल कर दें जन प्राण इस तरह हर कविता की पंक्तियों में जो मानव जीवन के दर्शन को जीवन के मूल्यों को स्थापित करती हैं कवित्री का आज के जीवन में मूल्यों का छनन होते हुए देखना दुख का विषय है भारतीय संस्कृति के इतिहास का स्मरण करते हुए कहती हैं कि चरखा खादी झंडा गांधी शास्त्री उनको बताए दर्शन को लोगों ने हास्य का प्रतीक बना डाला है इन आदर्शों को लोग बेचकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं पाखंड का रूप धर कर हमारे इन प्रतीकों को बेचकर कोई पश्चाताप नहीं है ये हमारी भारत की उपलब्धि एवं मिथ्यास नहीं है वह संदेश देती हैं अरे वो मनुज तू नहीं शाश्वत ध्यान तो कर अपनों ही से तू छला जाएगा अब जरा डर तू नहीं छलता छला जाता स्वयं तू चल संभल कर कौन आया है यहाँ होकर अमर शुभ कर्म तो कर तेरी माटी तेरी भूमि कारीण से भरा आकाश दे के और को एक जीवन हम बनाते हैं सदा इतिहास हाँ उपलब्धि का इतिहास इसके अतिरिक्त डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने जीवन का सामंजस किस तरह से करना चाहिए अन्यथा भोपाल गैस कांड मृत्यु की भयावहता भा, जीवन में प्रवेश कर जाएगी मुंबई की त्रासदी की पीड़ा का वर्णन किया है हिंदी भाषा आज सत्तरवें दशक में आकर भी अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाई है वह अंग्रेजी के लिए कहती हैं अंग्रेजी दासी हो या अतिथि के रूप में रहे तो स्वागत है बहुरानी बनने की कोशिश होगी वह दिवस कयामत है हिंदी भाषा की एकता के लिए कहती हैं अब अगर एक की बात करें तो सिवा राष्ट्रभाषा के बिन हो सकता है देश अखंड नहीं समित्र हिंदी के बिन देवनागरी वि, लिपि के विषय में लिखती हैं संपूर्ण सुगम सरला विमला वैश्विक यंत्र नमनी तरला श्रृंखला युक्त ध्वनि से ध्वनिशयुक्ता व्यापक सम्प्रेषण अलंकृता स्वर व्यंजन उच्चारण सृष्ठव संपन्न सुगर अद्वैत विभव सोलह लिपियों में श्रेष्ठ गान भाव उच्च लिपि समाधान जय देवनागरी लिपि महान स्वाक्षर साक्षरता स्वास्थता आदि पर भी उनकी कविता सालों पहले लिखी गई पर आज वे संदेश दे रही हैं संग्रह की कुछ कविताएं देश के नवनिहालों पर भी है वह कहती है नवनिहालों को वो नवनिहाल भारती भाल तुम स्वातिशिव धरोहर हो हनु महाबली के श्रोत विस्मित अब बौद्ध अगोचर हो इसके अलावा व बाल श्रमिकों के जीवन पर भी दृष्टिपात करती हैं रचना पक्ष के कला पर कला पक्ष की बात करें तो प्रतीक विधान अलंकार रस शब्द शक्तियां शब्द गुण से सराबोर है एक शब्द को भी हटा दें तो काव्य की पंक्तियां अधूरी लगती हैं सं, शब्द संदेश तो देते हैं पर चुपते भी हैं मैं डॉक्टर निरुपमा शर्मा को स्कृति के लिए बधाई देता हूँ साहित्य में पद्यविदा अपनी संवेदना से सब हृदय में जो रंजित कर मार्गदर्शन करे वही साहित्य सार्थक होता है काव्ययी होता है डॉक्टर निरुपमा शर्मा की इस काव्य संग्रह में यह खरा उतरता है मैं उनके दीर्घ जीवन और स्वस्थ शरीर प्रसन्न मदन की कामना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ नमस्कार